वैश्वानर विद्या का उपदेश अश्वपति कई करने के पहले शिष्यों से पूछा किस किस की उपासना तुम करते हो चारों के प्रश्नोत्तर के पश्चात पंचम है उद्दालक आरुणी ये चलेगा ना न अचोदाल मारुणी गौतम कं यान मुस पृथिवीमे भगवो राजतिष्ठात्मा वैश्वानर यमा से तस्मा प्रतिष्ठ प्रजया च पश, पशु अथ उवाच पुत्र उद्दालुपुत्रुण से कहा अतः अथका अनंतरम टीका में दे दिया है प्राचीनशाला प्रभृतिषु पंचसु मौनम आतिष्ठ मानसु अनमतिथ शर्थ प्राचीनशाला पांच जब मौन हो गए उनको कहा तुमने जो उपासना तुम जो उपासना करते हो वो वैश्वानर का अवयव है अवयव में समग्र वैश्वानर दृष्टि से उपासना करने के अपराध से तुम्हारी क्या क्या हानि होती सिर गिर जाता सर नष्ट होता इत्यादि को कह करके कहा कि अच्छा हुआ आए मेरे पास पूछने के लिए ऐसे कहने के पश्चात अश्वत्य ने पूछा उदालक अरुण के हे गौतम तुम कम आत्मानुपास से किस आत्मा की उपासना तुम करते हो इति वाक्य समाप्ति के लिए अरुण ने कहा हे hey भगव हे पृथ्वी मेव पृथ्वी की उपासना उपासनाकर्ता हूँ उवाच ऐसा ही करुण ने असपत्स प्रतिष्ठा आत्मा वैश्वानरो, यम रो यम उपासे से आत्मा की तुम उपासना करते हो ये तो प्रतिष्ठा आत्मा वैश्वानर वस्तुतः तो वैश्वानर आत्मा का अवयव तो अवयव में प्रतिष्ठापाद पाद प्रतिष्ठि प्रतिष्ठा आश्रय पाद है तो वैश्वानर आत्मा का ये पाद उसको वैश्वानर शब्द से कहते हैं अवयव में अवयवाचक शब्द का, का प्रयोग जैसे पटु दग्ध एक देश दग्ध होने पर कहते हैं इसी प्रकार ये वैश्वानर आत्मा कहते हैं ये अवयव है तस्मात्म प्रतिष्ठितोसी प्रतिष्ठारूप वैश्वानर के अवय की उपासना करने से तुम प्रतिष्ठित प्रजा से और पशु से युक्त अस्म पश्य सि प्रियम पश्य प्रिम भवत ब्रह्मवरच संकुले येतमे आत्मा वैश्वानर मुस्ते पादुत्तात्मन होवाच पादु ते व्यमला ये व्यमला सेतागम्यन्नम अन्न खाते हो दीप्ताग्नि हो पश्यसी प्रिय प्रिय दर्शन करते हो पुत्र पौत्रादि काल जैसे आया था पूर्ववत ठीक इसी प्रकार जो इसकी उपासना करेगा वो भी अत्यन्नम पश्यति प्रिय दीप्ताग्नि होता है पुत्र पुत्राति प्रिय दिखता है अस्य ब्रह्मवर्चस कुल कुल में ब्रह्मवर्चस वृत्तस्वाध्यायित तेज होता है तेजस्वी होते हैं यह एतम एवं आत्मा वैश्वानर मुसते इस पाद रूप वैश्वानर की जो उपासना करता है उसका ये फल है किंतु पाद तो एतौ आत्मनि ये तो आत्मन वैश्वानर आत्मा का ये पाद रूप है संपूर्ण वैश्वान नहीं है और एक देश पाद को तुम वैश्वान मान की कर उपासना करते हो पाद ते व्यमला व्यमलाशियेताम शिथिल हो जाता है तुम्हारा पाद यदि मेरे पास नहीं आ तो यमा मेरे पास नहीं आते तो भाष्य में अथोवाच उदालकम इत्यादि समानम जिसे पूर्वत्र ऐसे प्रकार समान प्रकार अर्थ है पृथ्वी उद्दिवी भगवराजनी उच पृथिवीमें हे भगव हे राजन पृथ्वी पृथ्वी की करता हूँ ऐसा ये प्रतिष्ठा पादो वैश्वान प्रतिष्ठा हे पादे वैश्वान आत्मा का पादोते ते व्यम्लाश्येता ई हर्षक्षे धातु हर्षख्य विम्लाऊ अभविष्य अभविष्यताम विम्ला विमलान होता शिथिल हो जाता पाद स्वतीभ तो साम ऐसे हो जाता नागमिष्य यदि मेरे पास नहीं आते तो ऐसे पांचों को पूछने के पश्चात उसके बाद तान होवा चैतवे तान होवा चेते तान्चेते वै खलु यूय पृथकव इमं आत्मा वैश्वानर विद्वांस्वर्णम्थ यस्वत यस्वेतमेंव प्रादेशम आत्मा वैश्वानर उपास्ते सर्वेशु लोकेशूतेषु सर्वे आत्मस्वर्णम त उवाच अंसौ को कहा कितने कौक के को कहा है? एते वे खलु युम पृथ्ग इव इमम पाठ देखो पृथ् इव इमम आत्मा संशोधन करना है वे म लेखन पृथग इव इमम वे मन पृथक इव इमम इम्मात्मा वैस्वान रंस पृथक पृथक तुम आनात्मक अवयव को मानते हो इसलिए अन्नम अथ दीप्ताग्ने अन्न भोजन करतो तो फल प्राप्त होता है पहले फल कहा है अवेव उपासना से युतम एवं प्रादेश अभिविमानम अभिभिमान आत्मा वैश्वार उपास ये जो प्रादेश मात्र इसकी व्याख्या करेंगे अभिभिमान आभिमुख्यन जान जाना ज्ञाते इतभि विम अहम अस्मी ऐसी जो उपासना करता है अहंग्रोपासना है आत्मा वैष्णरी की उपासना करता है स सर्वेश्व लोकेश सब लोक में सब हूत में सब आत्मा में सर्वात्मक हो करके अन्नमति वो अन्न भोजन करता है सर्वात्मक हो जाता है वैष्णर रूप हो जाता है यस्तु यस्तुत कह करके ये विशेष है अवयव उपासना के अपेक्षा समग्र उपासना श्रेष्ठ है यही विवक्षित है ठीका में उद्दालकासु विद्याथीसु उपसन्नसु सामस्ते वैश्वानर विद्यामेशा मिथ्याज्ञानमदालालकासु उदालकासु छद्दाल अंत ये उद्दाल विद्याथीसु ये विद्या तक विद्यार्थी का अथ नहीं सफेद वस्त्र पहनने वाला या लघु पढ़ने वाला ये ब्रह्म विद्या चाहने वाले श्रेष्ठ हे विद्यार्थी नचिकेता को यमराज कहते तुमको मैं विद्यार्थी मानता हूँ अतर विद्या ब्रह्म विद्याचाहने वाले उपसन्नसु शिष्य समर्पित तो गुरु के पास आयते थे उपपुर श्रद्धा तो सामस्तन वैश्वानर विद्या भक्त काम वैश्वान विद्या संपूर्ण रूप से कहने के लिए चाहते हुए तेसा मिथ्या ज्ञानम अनुबदती उनका जो ज्ञान था वो मिथ्या ज्ञान भ्रमज्ञान था भ्रम ज्ञान इसलिए एक अवयव को समस्त मानते थे तान यथोक्त वैश्वान दर्शन वत हो वाच यथोक्त वैष्णर जिस प्रकार कहा गया एक एक अवयव को वैषणर जानने वाले मानने वाले तान है हो दर्शनताच कूम वे इति अनर्थक वै खलु ये दो शब्द जो है युयम यूँ पृथक अपृथ सत अभिन्न होता हुआ एक होता हुआ अलग अलग तुम इसको इम् एकम वैश्वानरम आत्मा विद्वांस वैश्वानर आत्मा को जानते हो उपासना करते हो अन्नम अथ उसका फल प्राप्त करतो। करतो। है फल करते अन्न भक्षण करते हो दीप्ताग्नित फल प्राप्त करते हो किंतु परिच्छनात्मबुद्ध्यात परिच्छनात्मबुद्धि से पर अवय में अहम बुद्ध आत्मबुद्धि करके येत हस्तिदर्शन जातींधार जन्म से अंध है तो हाथी आए तो पता है बताते हाथी कैसे देखा दिया देखो हाथी है पाँच दस गए हाथी कोई पैर पकड़ा कोई दांत पकड़ा कोई कान पकड़ा जिसको जो हाथ में लगा है वो कोई साबल कोई पेड़ कोई सूप जिस प्रकार एक एक अवयव का हाथी समझ लेते हैं अंधा जन्मा अंधा पहले जदि देखा हुआ बाद में नहीं देखने परे भी उसको मालूम है पहले नहीं देखा है बाद में हाथ लगाया पैर को पकड़ा दांत को पकड़ा जिस प्रकार उनको अलग अलग भेद बुद्धि होती है इसी प्रकार तुम लोग के वैश्वानर के विषय में तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान है अनर्थक का कऊ दिया वही खलुत अनर्थक को भाषा में आया यूयम वई खलु वही खलु यूयम वही और खलु ये दोनों अनर्थक वाषे में कहा टीका में कहा गया अनर्थ का विवाह अनर्थक हो निपातो न तो अनर्थका वे व अनर्थको इव अनर्थक जैसे वो तो आवश्यक नहीं जैसे अनर्थक शब्द का प्रयोग आवश्यक नहीं होता है इस प्रकार ये नहीं कहने पर चलता अनावश्यक अनर्थक जैसे न तो अनर्थक नहीं क्या अनर्थक वास्तव निपात है अनर्थक वास्तव नहीं क्योंकि तेसा मिथ्या ज्ञान तो प्रसिद्ध स्मारकवात्थ वही खलु ये स्मरण के लिए प्रसिद्ध है कि तुम्हारा ये ज्ञान मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है भाषे में आया एते यूयम वे खलु तनर्थ यूयम एक बार यूयम आया फिर और यूयम आया ये अन्वय दिखाने के लिए कहते एते यूयम वे खलु ये तो प्रतीक रूप हो गया फिर अन्वय बताने के लिए यूएम पृथक इव अपृथक संतम ये दिया टीका में कहते यूयमित अन्वयार्थम प्रागुकमी पाठक्रमेण पुनरअनूद्य पृथक इव अब पृथक इव विद्वांस संबंध यूएम जो दिया है अन्वय दिखाने के लिए पहले कहा गया था तो पहले कहने पर भी, भी। जिस प्रकार यू एम पाठक्रम यूएम पृथग इम आत्मा पुनर अनुवाद करके पृथग इव पृथग इव के अन्वय होगा यूएम पृथगिव विद्वस भिन्न भिन्न जैसे तो मानते हो इमाम आत्मा एक आत्मा है वैश्वानर पृथग इव विद्वस भिन्न भिन्न जैसे तो मानते हो यथा यंध हस्तिदर्शन भिन्न दृष्टि जातियांध अंधा, जन्मस अंधे हाथी देखने पर भिन्नदृश्य भिन्ना दृष्टि ते भिन्नदृष्टे भिन्न भिन्न बुद्धिबाला होते तथा यूय वैश्नर आत्मा एक सर्वात्मक सत भिन्नमी विद्वांस वैष्णर आत्मा सर्वात्मक सर्वात्मक व्यापक वैषा एकता हुआ भिन्नमिव विद्वस भिन्न जैसे तो मानते हो रूपेण परिचिन्ना आत्मा बुद्धवत पिचिन्ना परछिन्नता ये अत्ताते पिछिन्न एक एक रूप से मानते आत्म बुद्धवतंत ज्ञातव तथा चिथ्यादर्शिन यूम प्रागे वा प्रत्यवायागतव साधु कृतव मिथ्यादर्शी तुम भ्रंतोक प्रागे प्रत्यवात ये भ्रांति के कहना अनिष्ट होने के पहले माम मगतवत मेरे पास आगे साधु कृतव यथार्थ ठीक किया प्रधान विद्या वक्त पातनिका कृतम उपदिशति ये प्रधान विद्या वैश्वानर विद्या मुख्य है समग्र वैश्वान उपासना उसको कहने के लिए भूमिका करके ता प्रधान विद्या इदानीं विद्याम उपदशतिपद यु भाष्य में युतमे यथोक्अवयमूर्धा पृथिवी पादातेर्शिषमे एक एक जो ईशा निकासना करता है सर्वे लोकेशु भूतेषु सर्वेश आत्मसु अन्न मे साथ संबंध है ए तम एवं यथोत अवयवीर जितने अलग अलग तुम अवयव उपासना करते हो सब अवयव से युक्त एक वैसा न अवय में प्रथम अवय क्या था असवलोक गौतम आग्न द्युलोक द्यू है मूर्धा स्वर्गो उसका मूर्धा है चक्षु आदित्य है चक्षु इस प्रकार पृथ्वी पाद धड़ इसी प्रकार सब अवयव युक्त पहला हो गया द्युमूर्धादि भी पृथ्वी पादातिर द्यु हे मूर्धा पृथ्वी है पादंत में कहा गया संपूर्ण अवयव से युक्त अवयवीर पादांतर विशिष्टम इसे सब अवयव से विशिष्ट अवयव से युक्त एकम प्रादेश मात्र उपास्य उपास्य के साथ एक प्रादेश मात्र वैश्वान की उपासना करता है टीका में एक तम एवं भूत यस्तु उपासेशेस्व अन्नमती सम्बंध ये एक वैश्वा रहे इस प्रकार सम्पूर्ण अवय से युक्त इसकी उपासना जो करता है वो सब सर्वत्र सर्वभूत में सब लोक में अन्नमति अन्नभक्षण करता है सर्वात्मक हो जाता है उपासक उपास जैसे हिरण्य हिरण हिरण्य गर्भ नहीं के पास न करता है इससे प्रकार स्वयं वैश्वानर रूप होकर के सर्वात्मा होकर के अन्न भक्षण करता है एवं शब्दार्थम आह एवं उपास्ते यस्तु एतम एवं इस प्रकार उपासना करता है एवं कहा तो इस प्रकार किस प्रकार यथोक्तावैवीर विशिष्टम जो अवयव कहे गए इसे अवयव से युक्त अवैव कहे गे द्यूमूर्धा से लेकर के पृथ्वी पादात पादा जो श्रीयुक्त करता है छे अवेव से युक्त एकमकमी आवत ये एक वैश्वर समस्त हे त्रैलोक्य तीन लोक है आत्मा जिसका त्रैलोक्यामक आत्म सारा ब्रह्मांड कहे भूर भूर्भुवस्व प्रादेश विभजते प्रादेश प्रादेश अभिविमानम आत्मा उपास्ते इसका विभाजन व्याख्यान करते प्रादेशेरि अभिविमियते इति प्रादेशे व्याख्या करतेशतेश कवयव प्रदेश प्रादेश्यूमूर्धा दूमूर्ध पृथ्वी प इनके द्वारा अध्यात्म मीयत ज्ञाएते थे प्रादेश मात्र मीयत देह के अंदर मियते ज्ञायते इति प्रादेश मात्रम मुर्धा से लेकर पाद तक लेकर के ये प्रादेश मात्र हुआ मियत मात्र करके टीका में यथोतर आधिदैविकेर अवयवर अध्यात्म प्रत्येगात्मन अयम मीयत ये वित्पत्ति प्रादेशमा अवतः यथोहि आधीदेवी समिज द्यूलोकादी है पृथ्वीपाद द्यूलोक सूर्यादी के मिलाकर के वायु आकाश सब को मिला करके, करके अध्यात्मम जैसे अध्या है इस प्रकार व्यष्टि देह में प्रत्यगात्म प्रत्यगात्म में ही एकत्व तो है अयमत मीयत का ज्यादा जाता है अहमस्मी जो वैश्वान मैं हूँ ऐसे अहंग्रह उपासना श्रेष्ठ उपासना सौ से उपासना विचार में असमर्थ तो हो तो अहंग्रह उपासना करे तो स्वयं ही तद्रूप हो जाता है व्यपत्तिया प्रादेशमात्र वैश्वानर तम उपास्ते एक प्रकार भ प्रदेश मीयते प्रादेश मात्र दिवमुर्धा अवयवसी जाना जाता है वैश्वानर प्रादेशमा अन्य प्रकार की व्याख्या करते प्रकाराण व्याच्ठे प्रकारा विग्रह प्रकारा अन प्रकारेण प्रकार अन्न प्रकार प्रकारा ऐसा कहेंगे नहीं तो अने प्रकारातरेण तृतीय है ना तृतीय होने नृतीया प्रकारातरेण अने प्रकार अथवा अन्य प्रकार प्रकारातर तेन ऐसा कहा जाएगा प्रकार अन्य प्रकार कहें तो करना पड़ेगा प्रकारातरेण क्या सूत्र है समाज करने के लिए अन्य प्रकार से व्याख्यान करते हैं मुखादिशुवा मुखादिशुवा करू अत्र मियत प्रादेश मत्र मुखादि मियते मुखाधिके अत मीयत रहता है रन जाता है इति मुखादि प्रादेशम मुखादीसु तु प्रदेश अय अत साक्षत मीयत व्युत्पत्तिया तथोच्य अतृत्व न छोटीया नेश्वर अतृत्व अतृत्व न मीये से अतृत्व साक्षत साक्षी, तो साक्षी रूप से अवय जाना जाता है इसी व्यत्पत्ति से तथा तो प्रादेश मात्र कहा गया विधांतरण व्याचे विधांतरम विधांतर कैसे विग्रह होगा अन्य विधा अन्य प्रकार विधायक प्रकार द्युलोका द्यूलोका पृथिवींत प्रदेश परिमाणों वा प्रदेश मात्र प्रदेश मात्रा प्रदेश प्रादेश प्रादेश मत्र यशाश्मा दी लोक पृथ्वींत प्रदेश परमाण प्रदेशपरण प्रदेश परिमाण पिरी यदेशीका मैं अर्थ अन्याथ कहते प्रकर्षण शास्त्रे आदिष्यतीदेश प्रकर्षण आदिष्यति प्रादेशा पहले प्रदेश प्रादेश का अभी प्रकर्ष से आदिष्य प्रकर्षण आदेश होता है किसके द्वारा शास्त्र के द्वारा अशास्त्रीय आदेश प्रकर्ष नहीं होता है शास्त्रीय आदेश ही श्रेष्ठ है शास्त्र न प्रकर्षण आदेश ये वैश्वान का उपदेश किया जाता है शास्त्र के द्वारा प्रादेश हो गया ये द्व्योलोकादय सब मिल करके द्व्युलोकादय एव तावत परिमाण प्रादेश मात्र है ये प्रादेश हो गया द्व्योलोकादि तावत परिमाण ऐसे ही तब परिमाण वाला पूरा वैश्वान हो गया प्रादेश मात्र टीका में आमनते चे एनमस्मती न्याय न पक्षा ब्रह्मसूत्र में आमनति चेनमस्म ऐसे पढ़ते हैं एनम वैशाणको अस्मे इसी में दें मुख मे प शाखातरे तो भाष्य मे मूर्धादी जीबूक प्रतिष्ठित प्रादेशमा अन्य अशाखा में जावाला में जाबार में आया ये मूर्धा से लेकर यहाँ चिबूक तक यहाँ तक हो। ये प्रादेश ये प्रादेश ये यहाँ प्रादे <laughs> से यहाँ तक हो। प्रादे ये प्रादेश मात्रम मूर्धा से लेकर चिबूक प्रति यहाँ तक मात्रम ये कल्पना करते हैं टीका मे अस्तु तरी जाश्रुतारे मूर्धा आरभ्य अधरफलपर्यते देहावयवी संपादित वैश्वानर प्रादेशमा नेतृ तो कहते ठीक ही यदि जावाला में कहा गया यहाँ भी ऐसा हो प्रदेश मात्र मृदा से ले करके चिब कीचे है अधर फलक जावाला श्रुतिक अनुसार मूर्धा से आरंभ करके अधर पर्यंत पर्यत ये चिब कतक देहावय में संपादन करके आरोप करके ये वैषणर प्रादेश मात्र हो ऐसा प्रश्न पर कहते नई तै नहीं है वहाँ तक तो कहा गया जाबल उपनिषद यह तो न तथा अभिप्रेत यहाँ ऐसे अभिप्रेता नहीं सर्वात्म वैशानर से उपसंहार दर्शनात नात्र जाभाला श्रुति तो वैष्णर को सर्वात्मा कहा गया सर्वात्मा को कहने से उपसंहार उपसहार शोक मिला करके एक कहा वैशानर है इसे अत्र जाबाला श्रुति न अनुसर्तव्य जाबाल श्रुति का अनुसरण नहीं करना चाहिए इसलिए यहाँ जिस जीव कथा का प्रदेश है उसको नहीं लेना सर्वात्म तो वैशानर से उपसंहार दर्शनात नात्र ना जावाला श्रुति ये वैशानर का उपसंहार का मिलन किया गया सर्वात्म तो है सर्वात्म के अत्र जाबाला श्रुति का अनुसरण नहीं करनी चाहिए यह अर्थ हुआ विशेषणान्तर ब्याच अन्य विशेषणम प्रादेशा प्रादे मात्र आगे दूसरा विशेषण क्या है कोई विशेषण विशे है और क्या आगे प्रादेश मात्रम क्या कोई विशेषण है अभिविम प्रादेश मात्रम क्या क्या है, है? अभिविम अन्य विशेषण अभिविमान की व्याख्या करते हैं तवाए पहले भाषा में तस्य भाई तस् आत्मन इत्यादि उपसहरा तस्य तस् आत्मन ये आगे सब मिला करके वैश्वान से मूर्धे इत्यादि कहेंगे के मिला करके इसलिए यहाँ मूर्धा से चिब कतक जो जाबाल स्थिति में कहा गया यहाँ ऐसा नहीं विवक्षिता नहीं है आगे अभिविमान का अर्थ करते हैं अभिविमीयते अहमति ज्ञाएती थे अभिभिमान प्रत्येगात्मतया तो अभिमीयत अभिम अभिविप माने अभिमीयत का तो अहमति ज्ञायते अहम इसे जाना जाता है अहम इसे जो प्रत्येगात्म तो जाना जाता जाते वो अभी अभिभिमान वैश्वानर तम ए तम आत्मा इसे आत्मा को वैश्वानर को जो वैश्वान की उपासना करता है ठीक है मैं सर्वे स्वरत्व सर्वात्म सर्वप्रत्यक्ष व हेतु कृत्य वैश्वानर शब्द अनेकथा व्या करोती अभी वैश्वानर शब्द की व्याख्या करते अभी वह हो गया तम इम आत्मा वैश्वानरम इसके बाद उसको कहा वैश्वानर तो वैश्वानर कैसे होगा सर्वात्म नहीं सर्वे स्वरत्व सर्वात्म सर्व प्रत्यक्षत्व हेतु करके सर्वेश्वर होने से वैश्वाणर सवरा सर्वात्मक होने से वैश्वान रह और सबका अप्रत्यक्ष होने से वैश्वान रह इसी प्रकार वैश्वानर शब्दम अनेक कथा व्याकरण होते अनेक प्रकार व्याख्या करते भाष्य में भाष्य में देखो विश्वा नरानयति इति वैश्वानर हो जाएगा विश्वा नश्व सर्व नरा नयति सब को नयति निय नैतिकाथ पुण्यपापनुप गतिम प्रापेति गापणे गत पाप के अनुसार गति देते फल देते हैं यही सर्वेश्वर है ईश्वर ही सबको फल माता फलमता हैं परमात्मा ही फल देते हैं पाप के अनुसार सबको विश्वा नयती नैति का पुण्यपापानुप गति को प्राप्त कराते हैं ये हो गया सर्व सर्वेश्वर तो सर्वात्मा ऐस ईश्वर वैश्वान विश्व नर विश्व चो नर च विश्वर हो जाएगा फिर वह जो है सार्थ में अण कर दें तो वैश्वानर हो जाएगा नरे संज्ञायाम सुत्रहते विश्व को दीर्घ हो जाता है मित्रे चरसो नरे संज्ञायाम विश्वामित्र विश्व मित्र विश्वामित्र ऐश्य विश्व के आगे मित्र सदस्य रहने से विश्व के आकार को दीर्घ हो जाता है मित्र चर्स विश्वामित्र हो जाता है नरे संज्ञायाम नर परे रहते विश्व के आकार को दीर्घ होगा संज्ञा में विश्व नर एव विश्व एवं नर विश्व नर सार्थ मौन हो जाएगा तो और नरे संज्ञा में वैशानर हो जाए वैश्वानर सर्वात्मक सर्वात्म ही मन नर रूप हो गया और तृतीय होता है सर्वप्रत्यक्ष विश्वर्वा नरे ही प्रत्येगात्मकता प्रविभ्य इति वैशानर वैश्वानर विश्व सर्व सौमनुष्य सौ जीव के द्वारा प्रत्येगात्म प्रविभज्य नीयते विवाह करके मैं ही मैं ही करके सौ मानते हैं इसे सब का प्रत्यक्ष है वैश्वार अहम अहम तमेवपाससते इस जी उपासन करता है सो आदन अन्नादि अदन अन्नादेशोकेशु दिवोकादीसु सर्वे भूतेषु अदन अन्नमीतिसारी पाठ अदन अन्नाद्या है आदन अन्नादि के स्थान पर भाष्य में तो अदन अन्नादिपाठ ठीक है में दिया अदन अन्न अन्नम अन्न खाता हुआ अन्न आदि होता है ठीक है में दिया है ईश्वर वैश्वानर इत्यत्र वैश्वानर पदम उभयत्र संपद्यते थे जो भाष्य में आया ईश्वरो वैश्वानर हो सर्वात्मा ऐसे ईश्वर हो और ईश्वर वैश्वानर दोनों के साथ संबंध होता है इसको कह दे दहली दीपक अन्याय पूर्व के साथ उत्तर के साथ अन्य होता है ईश्वर सर्वात्मा सर्वाश ईश्वर ईश्वर वैश्वानर एस ईश्वर वैश्वानर वैश्वान आ वैश्वानर पदम उभयतः, ईश्वर वैश्वान आगे वैश्वानर विश्वनर सवैश्वानर विद अन्नमदेशोकदिषु स्थि अन्नमत्ति संबंध तद सवैश्वान विद अन्नम अदन अन्नम अदन दिया है तो अन्नम अदन कहने से भाष्य में अदन अन्नम ऐसा चाहिए पाठ कुछ करने का नहीं समझ लेना भाष्य में अदन अन्नादि खाता हुआ अन्नादि होता है किंतु टीका में कहा गया अदन अन्नम अन्नम अदन अन्नम अदन कहने से भाष्य में अदन अन्नम ऐसा होना चाहिए टीका कारक होते हैं ऐसे टीका पाठे अदन अन्नम अन्न अन्नखाता हुलोकादु सर्वे भूतेष्व चराचरषुर्व लोकेशु द्यवोकादू लो दिवादिलोक भूतेष्चराचर भूतसत्रेषु आत्मसु का शरीरइंद्रिियमूतिषु शरीरइंद्रिियादे भी आत्मशब्द प्रयोग किया जाता है सर्वेश आत्मसु तु आत्मक आत्मकल्पना होती व्यवहार किया जाता है प्राणी नाम तो सर्वात्मक होकर के अन्नम अति कौन वैश्वान रविथ की उपासना करने वाला सर्वात्मा सन अन्नमति सर्वात्मक होकर के अन्न अन्नभूषण करता है सब उसका अन्न हो जाता है वो अत्ता हो जाता है वैश्वान भाषिका में सवैश्वान हो गया लोकादि सर्वेश लोकादिश स्थित्व अन्नम अतिथि संबंध कथम आत्मशब्देन शरीराद गृहते शरीरईंद्रियमनोबुदि के बैश्वात्मा कहे जाएंगे तत्रु ही आत्मकल्पना व्यपतिशा शरीद मनो आदि में आत्मकपना होती व्यवहार शब्द प्रयुक्त किया जाता है प्राणी प्राणीना सर्व लोकेशक्यात्म दर्शय सर्व लोकेशूतेषु सर्वे आत्मस्वन्मतिश्रुति वक्य ये वाक्य का तात्पर्य अर्थ दिखाते वैश्वान विधि सर्वात्मा अन्नमति ये तात्पर्य हुआ सर्वात्मक हो जाता है उपासक सर्वात्मक होकर करके अन्न भक्षण करता है सब उसका अन्न हो गया सर्वात्मा के सब सब जितने जीव स तो एक हो गया एक एक अभिमान करके व्यष्टि होते समस्त अभिमान सर्वात्मक हो जाता है न यथाज्ञ पंडित मात्र अभिमान सन तथा पिंड मात्र पंडित नहीं पिंड मात्र न यथाज्ञ पिंडमात्राभिमान पिंडमात्रे अभिमान ये अज्ञानी पिंड देह में अभिमान करता है अपने को परिचय मानता है किंतु वैश्वान रूपासना करने वाला अहमअस्मी वैश्वान रूपासना करता है सर्वात्मक कर मानता है अपने को पिंडमात्रा में देह में केवल उसका एक व्यष्टि देह में अभिमान नहीं रहता है सर्वात्मक हो जाता है ठीका में वैश्वान उपासक सर्वात्मा अन्न मत्ति कस्माश्चित आशंका हेतु प्रदर्शन हेतु प्रदर्शनपर उत्तरवाक्यं उपादत्ते वैशाल का जो उपासक है वो सर्वात्मक सर्वात्मक हो जाता है सर्वात्मा सन् सर्वात्मक होता हुआ होकर के अन्नम अन्न मत्ति करता है ये जो कहा गया कस्मा हेतु किस हेतु से ये निश्चित हुआ इति शंका का अनुवाद कर इति शंका अनुद्य शंका का अनुवाद करके हेतु प्रदर्शन परत्व उत्तरवाक्य मुद्यते उत्तर वाक्य उत्तर, उत्तर जो मंत्र है वह हेतु प्रदर्शन परक आगे मंत्र पूर्वत्र उक्त अर्थ का हेतु दिखाने के लिए पूर्वोत् हो गया सर्वात्मा होकर के अनमति भाष्य मंत्र में सर्वेश भूतेषु सर्वेश आत्मसु अन्नमति ये जो कहा गया उसमें आशंका होती जिज्ञासा होती क्यों इसे सर्वात्म केस के हो जाएगा तो उसका हेतु है हे, आगे मंत्र हेतु परत्वेन हेतु प्रदर्शन परत्वेन उत्तर वाक्य का ग्रहण करते हैं कस्माद यस्मा तस् हवा एक तत्मनोवैश्वा नर मूर्धवशतेजाचक्षुर्श्वरूप प्राण पृथ्वी संदेह बहुलो बस्तिरवि पृथिव पादबुर एवं लो बेदीमा बर्हृदय गार पत्यो मन्वन्वाहचन आय आहवनीय तस्वाई तत्म रस्य। वैश्वा नर से वैश्वा नर से न चेज्वात्मे वैश्वा नर हे तस्य त वैत आत्मन एव जो वैश्वानर एक आत्मन वही है ये आत्मा प्रत्येक अभिन्न मुर्धाव श्रुतेज मुद्धा एव श्रुतेज श्रुतेज शोभन तेजो ये सस्तेजा शेजा क्या वचन है, है एक वचनवचन शोभन तेजो ये सस्तेजात च धा दीर्घ हो गया वेदा सुतेजा शोभन तेज वाला है दियोलक है मुर्दा चक्षुर विश्वरूप हो विश्वरूप जो सूर्य है उसके चक्षु है प्राण है पृथक वर्तमात्मा पृथक मार्ग वाले जो वायु तो है वो तो वैसाणर का प्राण है संध्य हो बहुल है आकाश उसका देह है संध्या धड़ है और जो रई वस्त्र एव वस्ति का रई है रही शब्द से कहा गया था जल सब जल उसके वस्ति मूत्र स्थान है मूत्र पृथ्वी एवं पादो और पाद का प्रतिष्ठा पृथ्वी उसका वैश्तान के पाद उरा वेदी छाती है वेदी के समान है वेदी है लोमानी भरी जैसे वेदी में कुश डालते हैं छाती में लोम है ये बेरिये लोमान बरी कुश है और हृदय उसमें अग्निहोत्र कल्पना करने के लिए कहते हृदयम गारहपत्य हृदय गारहपत्य अग्नि और उ, उससे गारहपत्य अग्नि से लेते हैं दक्षिण अग्नि है अनुहार्य पचन मनो अनुहार्य पचन और उ, एक आहवनी अग्नि है आहवनीय जू होती हवन किया जाता है यद आहवनीय जू हा आहवनीय हा मुखे आहवन्यग्नि इस प्रकार ऐसे उपासना करेंगे आगे बताएंगे आहव्यग्नि कैसे यस्मा त वै प्रकृत से वेत आत्मनो वैश्न वे से मूर्धे वसुतेजा चक्षुर्स्वरूप प्राण पृथकर्तम्हात्मा सन्देह बहुलो बस्तीरव रही पृथ्वी पाद यहाँ तक ऐसे मंत्र में जैसे ऐसे कह दिया वैश्वानर का मूर्धा सुतेजा है वाला है और विश्वपे सर्व सूर्य चक्ष वायु वाय। प्राण इत्यादि अर्थवा टीका मे वैश्वानर से सर्वात्म तदुपासकत्मत सर्वात्म असो सर्वात्मा भूत सर्वात्र अन्नमती युक्त वैश्वानर सर्वात्मक इसलिए उसका जो उपासक है वो भी सर्वात्मक हो जाता है तदात्मतया उपासना भी करता है मैं ही हूँ अहंग्रह उपासना करने से तत्फल प्राप्त करता है तदात्मक हो जाता है वो सर्वात्मक होने से उपासक भी सर्वात्मक हो गया वो वैषणर सर्वात्मक होने से तदात्मतया तद्रूप होने से उपासक अशु सर्वात्मा भूत्वा सर्वात्मक हो सर्वत्र अन्नमति सर्वत्र अन्न करता है ये यथार्थे यहाँ तथे मृद्गल उपन का तस्यादवाक्य से तात्पर्यातर आह तस्वाए तत्म वैश्वर से कहा, इसका दूसरा तात्पर्य कहते अथवा अथ इध न अथवा वचनम, एवं पहले तो कह दिया ऐसा है ये कहते नहीं तो ये ऐसे उपासना करना चाहिए विद्यार्थम एक तस्य तात्मनो वैश्वान से मुर्द सुरतेज इत्यादि ऐसे उपासना करना चाहिए इसके लिए सत्य में कहा गया प्रधान विद्या तदंग प्राण्नहोत्र दर्शय तो काम भूमि काम करोति प्रधान विद्या वैश्वान उपास उपासना करें उपासना करना पर तदंग प्राणाग्नहोत्र अंग विधान दिखाने के लिए प्राण अग्निहोत्र एक तो अग्निहोत्र नित्य अग्निहोत्र करते हैं अग्नि में हवन करते हैं एक ये प्राण प्राणाग्निहोत्र प्राण में आहुति देंगे प्राणाया कह करके इसको दिखाने के लिए दर्शय तु काम दर्शय तुम काम यश्य सदर्शय तुम काम लुम्पेद अवश्य मह कृत्ये तुम काम मनसोरअपी समवाहित तथो मचिउ दर्शय तो मैं तुम के मकार का लुभ हो गया दर्शय तो काम यश दर्शय तो काम भूमिका करते ही अथ इदानीं वैश्वानरविद भोजने अग्निहोत्र संपीपादयी सीपादयी सन्ह संपी वैश्वान उपाच के के भोजन में अग्निहोत्र संपादन करने की इच्छा से कहते हैं एक तरह एतस्य एक वैसा एक वैसा से भाष्य का एक तस्या हवा आत्मन एक आत्मन या न भाष्यत अग्निहोत्र संयिशन आह एतस्य एतस्य है ना ये एतस्य भाष्य में भाष्यम है ये भाष्य में आह जो मंत्र में है एतस्य आत्मन एतस्य एक कस्य वैश्वानर से वैश्वानर हो क्या भोक्ता उर एव वेदी उरव वेदी देखो यहाँ या भाष्य तो मंत्र में पृथ्वी व पादो क्यागे उरव वेदी वे उरव वेदी जो दिया है उर वेदी कस्य तस्तः जो पहला एक त्याथ वैश्वानर से जो वैश्वानर है भोक्ता जीव भोक्ता होता है उसका छाति वेदी है उर वेदी आकार सामान्यतः वेदी के जैसे आकार छाती इस प्रकार है इसलिए वेदी के समान हो गया टीका में संपादय तुम इच्छन आदु तदंगानी तो अश्वपति राय ऐसे अग्निहोत्र संपादन करने की इच्छा से इच्छा करते हुए पहले उसके अंग अश्वपति कहते हैं वेदी रीति थंडीला मात्र लेते इस ठंडीला एक मिट्टी में खोद करके बनाते इतने लेना अग्निहोत्रे तावन मत्र से उपयुक्त इतने ही अग्निहोत्र के लिए इतर से दर्श पुनवासादि अंग वेदी जो कुछ उपकरण है सो दर्श पुनवासदी के अंग है केवल ठंडिला मिट्टी में खोद करके बनाते हैं वेद्या आस्थ ये दर्भा बरिशब्देन उच्य वेदी में डालते हैं बिषाते हैं कुश इनको बरही शब्द से कहते भाष्य में उरे व वेदी आकार समान हो गया लोमानी बरी लोम बरी के समान कुश के समान व उरसी लोमानी आस्तीर्णि दृश्यंते आस्तीर्णी दृश्यन्ते नहीं न काटो आस्तीर्णी दृश्यंत वेदी में जैसे कुश डालते इसमें छाती में लोम पहला हुआ बिछा जैसे दिखते हैं हृदयम हृदयम गारह पत्यो भाष्य हृदय गारह और हृदयादी मन प्रणीतमीव अनंतरी होती हृदय से जैसे मन आया इसके बाद होता है अतो अन्वाहार्य अग्नि अग्निर्मन अन्वाहार्य पचन एक अग्नि क्या नाम दक्षिणाग्नि और तो मन तुल्य हो गया टीका में हृदय से गारहपत्य मन प्रणय नेतृत्वाद प्रणीत उत्पन्नमिवर्थ हृदय से गार्हपत्यतम हृदय हो गया कार्यपत्य अग्नि के समान क्योंकि मन प्रणयन का हेतु ही जैसे गारहपत्य अग्नि से लेकर के आहवण अग्नि को लेते हैं इस प्रकार मन दक्षिणाग्नि भी कार्यपत्य अग्नि को से निकालते हैं इसे मन प्रणयन का हेतु होने से हृदय हो गया गारहपत्य के समान हो गया प्रणीतम का अर्थ उत्पन्न उत्पन्न होता है हृदय से ही मन उत्पन्न होता है इसी प्रकार गारह प्रत्य अग्नि से दक्षिणाग्नि फिर आहवण्य अग्नि में हवन करते हैं आहवण्य सादृश्य मुख से दर्शयती जैसे आहवण्य हवन अग्नि में हवन करते हैं ऐसे मुख में भी प्राणाग्निहोत्रण करते समय आहुति देना होता है, है। मुख में अन्न आहवनीय भाष्य में मुख हास्यम मुखम आहवनीय आहवनीय इव आहवनीय वस्तुतः आहवनीय अग्नि मुख अग्नि नहीं है आहवन्य इव आहवण्य के समान क्योंकि हूयते अस्मिन अन्नमि इति इसे आहवण्य अग्नि में हवन किया जाता है यहाँ भी मुख में हवन किया जाता है किंतु किम किम कि हूयते कुत्र कु आहवण्य हूयते अस्म अन्नमि अस्मिन आसे अन्न हूयते अन्न का आहवन करते मुख में इसे मुख आहव्य तुल्य हो गया अभी जो अग्नि अग्निम को बताया प्राणाग्निहोत्र किस प्रकार करना है ये बताते हैं जब भोजन करने के लिए बैठते हैं अन्न आता है पहले तो उसके हवन करना है अग्निहोत्र संपादन करना अग्निहोत्र संपादन करने के लिए इसके ब्रह्मसूत्र में इसका विचार ये बताया यहाँ पहले कैसे अग्निहोत्र प्राणाग्नहोत्र करना ये बताएंगे ओ आप्या ममांगा